अलावा आफा मित्रों पच्चीस नवम्बर दो को संविदा दिवस के दिन लगभग एक राष्ट्रीय अध्यात्मिक सभाओं और 208 क्षेत्रीय एवं राज्य बाहरी परिषदों के प्रतिनिधि विश्व मंदिर के सीट के सभा कक्ष में एकत्रित हुए कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र के एक सदस्य ने मुख्य वार्ता प्रस्तुत की विभिन्न भाषाओं में प्रार्थनाएँ एवं संगीत की प्रस्तुति हुई और अब्दुल बहा के समाधि के निर्माण के बारे में एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र के एक सदस्य श्रीमती तेहरानी ने कहा हम में से प्रत्येक जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वे दुनिया के कोने कोने से लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण की स्मृति में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस पवित्र पर्वत की ओर अपनी निगाहें मोड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र के एक अन्य सदस्य श्रीमती ग्लोरिया जावेद ने अब्दुल बहा के त्याग और निस्वार्थ स्वभाव के बारे में बताया उन्होंने अपना संबोधन विश्व मंदिर के एक संदेश के एक उदाहरण के साथ समाप्त किया जिसमें लिखा था किसी को अजनबी के रूप में न देखो बल्कि सभी को एक परिवार के सदस्य मानो कार्यक्रम के दौरान विश्व मंदिर के एक सदस्य ने उस सभा को संबोधित एक प्रपत्र को पढ़ा आइए उस पत्र को मिलकर पढ़ते विश्व न्याय मंदिर 25 नवंबर 2021, हजार इक्कीस के स्वर्गारोहण के शताब्दी स्मरणोत्सव के लिए पवित्र भूमि में एकत्रित मित्रों को संबोधित जब हम इस महत्वपूर्ण अवसर के महत्व पर मनन करते हैं तो हमारे हृदय आश्चर्य से भर जाते हैं अब्दुलबा के निधन से सौ वर्ष बहाई धर्मकाल के रचनात्मक काल के आरंभ से 100 वर्ष और बहाव्ला के धर्म को उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी संस्थाओं का आप यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौंपे जाने के 100 वर्ष बीत चुके हैं उसकी संविदा कितनी अद्भुत है जिसके द्वारा यह अनोखी यह चमत्कारिक व्यवस्था आपके राष्ट्रों में स्थापित की गई है और इसकी प्रक्रियाओं को संचालित किया गया है हम बहाव्ला के प्रति कृतज्ञता में अपना सिर झुकाते हैं कि अशांत विश्व की गंभीर और अनेक बाधाओं के बावजूद उन्होंने द्वार खोल दिए हैं साधन उपलब्ध कराए हैं ताकि आप पहली बार क्षेत्रीय बाहर परिषद के प्रतिनिधियों के सहित इन आत्मा उत्तेजक दिवसों में यहां उपस्थित हो सकें विशेष सामर्थ्य की अवधि जो दो में दिव्य योजना की पातियों के प्रकटीकरण की शताब्दी के साथ शुरू हुई और जिसमें ईश्वर के युगल प्रकट रूपों के जन्म की द्विशताब्दी वर्ष सम्मिलित थी अब अब्दुल बहा के स्वर्गारोहण के 100 वर्ष बाद समाप्त हो रही है इस दौरान बाई समुदाय ने जो प्रगति की है वह असाधारण से कम कुछ भी नहीं है इसने अब्दुल बहा की दिव्य योजना की पातियों के अगले चरण जो अभी से कुछ महीने बाद शुरू होगा और नौ वर्ष तक चलेगा कि मांगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर जगह अनुयायियों को तैयार किया है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में तेजी से हो रही गिरावट और सृजनात्मक प्रक्रियाओं की बढ़ती आवश्यकता जो एक नए विश्व समाज के उद्भव की ओर ले जाएगी प्रतिदिन अधिक स्पष्ट हो रही हैं। महान्तम नाम के अनुयायियों को मास्टर द्वारा उत्तराधिकार में दिए गए एक दस्तावेज जिसमें एक दिव्य सभ्यता के निर्माण के लिए अमूल्य तत्व शामिल हैं कि एक सदी बाद हमें प्रिय संरक्षक के शब्दों की याद आती है जैसे जैसे मानवता निराशा पतन कलह और संकट की गहराई में उतरती जा रही है बहावला की उभरती विश्व व्यवस्था के विजयी निर्माताओं को अवश्य ही सूरवीरता की श्रेष्ठतर ऊंचाइयों को लांगना चाहिए प्रिय मित्रों इस संविदा दिवस पर हम सभी इसके केंद्र की ओर देखते हैं और अब्दुल बहा के जीवन और व्यक्तित्व को याद करते हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका अस्तित्व ही संविदा का मूर्त रूप था पृथ्वी के विविध लोगों को एक साथ बांधते सभी मानव जाति के लिए एकता की धुरी थे अब्दुल बहा ईश्वर का व रहस्य उसकी महानता का एक चिन्ह और परिपूर्णतम वदान्यता जो अनगिनत बच्चों युवाओं और व्यस्कों के शुद्ध हृदयों में संरक्षित है निश्चित रूप से अपने चाहने वालों को देख रहे हैं और सदैव उनको अपनी सुरक्षा दृष्टि में रखते हुए उनकी सहायता कर रहे हैं मित्र इस अनिश्चित समय में आशा और अभिलाषा के साथ सभी मानव जाति के लिए आश्रय स्वर्ग और पृथ्वी पर निवास करते सभी जनों के लिए एक कवच अब्दुल बहा की ओर सेवा के मार्ग में उनके उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करते समय उच्च लोग से सहायता पाने हेतु याचना करते हुए मुड़ते हैं आने वाले दिनों के दौरान जब दुनिया भर के अनुयायियों के विचार इस पवित्र और गौरवशाली व्यक्ति पर केंद्रित हैं तब आपको अपने समुदायों की ओर से उन जगहों पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का आशीर्वाद और विशेष अधिकार प्राप्त है जहाँ उन्होंने दिन रात प्रभुधर्म के विकास के लिए और मानव जाति की बेहतरी के लिए परिश्रम किया था कल रात उनके निधन के शताब्दी वर्ष की पूर्व संध्या पर जब हम उस पवित्र कक्ष में प्रार्थना करेंगे जहां उनके पार्थिव शरीर के अंतिम क्षण बिताए गए थे हम विश्व भर में उनके प्रियजनों को अपने हृदयों में याद रखेंगे हम आग्रहपूर्वक प्रार्थना करेंगे कि जिस आरोग्यदायी संदेश के लिए